भारतीय दर्शन पंचदश दश परिच्छेद भेदा भेद दर्शन भास्कर वेदांत वेदांत सूत्र में सात प्राचीन वेदांतियों के मतों की चर्चा है इसमें से आश्म तथा ऑडुलोमी भेदा भेदवाद के पोषक थे इनके अतिरिक्त भरती प्रपंच भी भेदा भेदवादी थे साथ ही साथ भर्ती प्रपंच तथा ब्रह्मदत्त ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे इनसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि प्राचीन काल में भी ये मत प्रसिद्ध थे परवर्ती काल में भास्कर ने भी भेदाभेदवाद तथा ज्ञान कर्म समुच्चयवाद को स्वीकार किया उपर्युक्त वेदांतियों में केवल भास्कर का ही एकमात्र ग्रंथ हमें इस समय उपलब्ध है इनका मत स्वतंत्र है शंकराचार्य के समकालीन अथवा ठीक परवर्ती यह थे इसीलिए इनके विचारों का यहाँ उल्लेख करना अनुचित न होगा नवम शतक के आरंभ में ही प्रारंभ भास्कर का समय कहा जा सकता है पद्म पादाचार्य की विज्ञान दीपिका की विवृत्ति में इनका उल्लेख है दसम शतक के शुद्ध वाचस्पति मिश्र ने भामती में इनके मत की चर्चा नाम लेकर की है यमुनाचार्य ग्यारहवीं सदी चित्सुखाचार्य तेरहवीं सदी वर्धमान उपाध्याय चौदहवीं सदी आदि लोगों ने इनकी चर्चा की है वैष्णव संप्रदाय में एक त्रिदंडी संप्रदाय भी था उसी संप्रदाय के आचार्य भास्कर थे इनका एकमात्र ग्रंथ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है संभवतः छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या भी इन्होंने की थी भास्कर भी ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे इनका कहना है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता कर्म की भी आवश्यकता है ज्ञान की उत्पत्ति श्रवण मनन रूप साधन से होती है कर्म से नहीं इसीलिए जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम दम आदि योगांगों का अनुष्ठान जीवन भर करना आवश्यक है उसी प्रकार आश्रम कर्मों का अनुष्ठान भी आवश्यक है तभी मोक्ष मिलता है अन्यथा नहीं कर्म का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता भास्कर का कहना है कि ब्रह्म सूत्रकार का भी यही अभिप्राय है इनका दूसरा सिद्धांत है कि संसारावस्था में जीव परमात्मा से भिन्न है किंतु मोक्षावस्था में यह परमात्मा में मिल जाता है इसीलिए जीव और परमात्मा में भेद और अभेद दोनों हैं वस्तुतः जीव तथा परमात्मा में स्वभाव से ही अभेद है किंतु संसार रूपी उपाधि के कारण भेद भी है यही भेदा भेदवाद भास्कर का सिद्धांत है यह दो बातें भास्कर वेदांत के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं इन्हीं को ध्यान में रखकर इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है तत्व विचार भास्कर मत में एकमात्र तत्व ब्रह्म है इसी को परमात्मा तथा ईश्वर भी कहते हैं आगम के ही द्वारा इस तत्व का ज्ञान हो सकता है यह सत्य और अद्वितीय है जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है यह सत्कार्यवादी है अतय कारण ब्रह्म में ही कार्य ब्रह्म विद्यमान रहता है यह इनका कथन है ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम भास्कर मानते हैं इनमें अचिंत शक्ति है और उनकी ही विक्षेप शक्ति से सृष्टि और उसकी स्थिति निरंतर चलती रहती है जिस प्रकार स्वभावतः गाय के थन से दूध निकल पड़ता है उसी प्रकार स्वभाव से ही इनसे सृष्टि रूप में परिणाम होता है सृष्ट करने में जीवात्मा की तरह इनकी शक्ति छीन नहीं होती इसलिए भाषण में ब्रह्म के संबंध में कहा है अप्रत्यच्युत स्वरूप एकमात्र इसका दृष्टांत मकड़ा में मिलता है जैसे अप्रत्युत स्वरूप मकड़े का तंतु ही जाल रूप पट रूप में परिणित होता है और जैसे अप्रच्युत स्वभाव आकाश से ही वायु की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार अप्रच्युत स्वभाव ब्रह्म से जगत परिणमित होता है परिणाम में ब्रह्म रूप जगत को जाएगा परिणाम रूप में ब्रह्म रूप जगत हो जाएगा किंतु जगत रूप ब्रह्म नहीं होता निरवयव ही होने के कारण ब्रह्म का परिणाम होता है इनके मत में वस्तुतः सावयव वस्तु का परिणाम हो नहीं सकता परिणाम तो स्वभाव से होता है सावयव या निरवय होना परिणाम का प्रयोजन नहीं है इसीलिए दूध से दही होता है न कि जल से क्योंकि जल का यह स्वभाव नहीं है यदि परिणाम शक्ति अवयव में हो तो अवयव का भी अवयव और फिर उसका भी अवयव है इस प्रकार कोई व्यवस्था न रह सकेगी परिणाम किया में क्रिया में ब्रह्म पृथक रहता है परिणाम तो स्वभाव से होता रहता है चेतन ब्रह्म से तो चेतन ही पदार्थों का परिणाम उचित है फिर यह जगत जड़ क्यों है इसके उत्तर में भास्कर कहते हैं कि चेतन ब्रह्म का समस्त परिणाम भी चेतन ही है परंतु वह चैतन्य सभी वस्तुओं में एक सा नहीं देख नहीं पड़ता इसीलिए किसी में उसकी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष गोचर है जैसे जीव किसी में सर्वथा अगोचर है जैसे पत्थर यही कारण है कि पत्थर आदि में स्वातंत्र नहीं है यद्यपि पूर्ण स्वातंत्र एकमात्र ब्रह्म में ही है किंतु किसी रूप में थोड़ी स्वतंत्रता जीव में भी है प्रलय काल में जितने पदार्थ जगत में हैं सभी अपने विकृति रूप का परित्याग कर देते हैं तब निर्विकार होकर ब्रह्म में लय को प्राप्त करते हैं कार्य कारण भाव के संबंध में भास्कर का कहना है कि कार्य सत है कारण ही भिन्न भिन्न अवस्था को प्राप्त कर कार्य का रूप धारण कर लेता है एकमात्र तत्व ब्रह्म है वही परिणाम के द्वारा जगत के रूप में परिणमित हो जाता है प्रपंच ब्रह्म का धर्म या एक अवस्था है इसलिए ब्रह्म और जगत की सत्ता में कोई भेद नहीं है इसलिए कार्य और कारण में कोई भी भेद नहीं है ये भी सत्कार्य बात को स्वीकार करते हैं ऐसा होने पर भी जब कारण कार्य रूप में परिणित होता है और एक भिन्न आकार धारण कर लेता है तब दोनों में वस्तुता किसी तरह का भेद हो ही जाता है इसीलिए घटाकाश घट के नष्ट हो जाने से घट से बहिर्भूत आकाश में लीन हो जाता है जो अपनी उपाधि के नष्ट हो जाने से ब्रह्म में एक हो जाता है यही तो भेदा भेद भाव है कार्य से भेदाभेद का पता चलता है शक्ति और शक्तिमान में अभेद और भेद दोनों ही ठीक है शक्तिमान के एक होने पर भी शक्तिगत भेद का निराकरण नहीं किया जा सकता है यही भास्कर ने कहा है तस्मा सर्वे कात्मकम नात्यंतम भिन्नम अभिन्नम हुआ अवस्था और आकृति के भेद से कार्य और कारण में भेद है अन्यथा नहीं जीव और प्रपंच ये दो शक्तिमान ब्रह्म की शक्तियाँ हैं इसीलिए प्रलय अवस्था में प्रपंच और मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म में लय को प्राप्त करते हैं जगत मिथ्या नहीं है प्रपंच ज्ञानी के लिए भी सत्य है क्योंकि वह उसे ब्रह्म के शक्ति रूप में देखता है और अज्ञानी के लिए तो सत्य है ही भास्कर का कहना है कि जगत को मिथ्या तो किसी ने देखा नहीं है जीव जीव ब्रह्म की शक्ति है। उसकी में ही रहता है। मुक्त में तो परमात्मा में लीन हो जाता है यह नित्य और अड़ुरूप है अड़ु परिणाम का होने के ही कारण मरने पर एक शरीर को छोड़ दूसरे और में प्रवेश कर सकता है अड़ु होने पर भी जीव को समस्त शरीर का सुख दुख आदि का ज्ञान होता है, यह तो भी औपाधिक और स्वाभाविक है जब तक द्वैधान रहता है तभी तक यह रहता है बात को तो परमात्मा के स्वरूप का हो जाता है इसी प्रकार कर्तित्व तो भी जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं है अन्यथा जीव को मुक्ति ही नहीं मिलती मुक्त में परमात्मा में लीन हो जाने से इसका कर्तित्व तो भी जाता रहता है मुक्ति उपाधियों से मुक्त होकर जीव के अपने स्वाभाविक स्वरूप धारण करने को मुक्ति कहते हैं इसके दो भेद हैं सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति जो साक्षात कारण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करने में मुक्ति पाते हैं वह सद्योमुक्ति है क्योंकि यह तक्षण में प्राप्ति होती है और जो कार्यस्वरूप ब्रह्म के द्वारा मुक्ति पाते हैं उनकी मुक्ति क्रम मुक्ति है अर्थात अच्छे कार्य करने से मरने पर देवयान मार्ग से अनेक लोकों में घूमते हुए के साथ जीव मुक्त पाते हैं। जीवन मुक्ति नहीं मानते शरीर का पतन होने से ही मुक्ति होती है अतः इनके मत में जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं है मुक्ति देने वाला पदार्थ ज्ञान तो जीवन भर श्रवण भनन आदि उपासना तथा कर्मानुष्ठान करने से मिलता है मोक्ष के लिए चेष्टा करने से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती किन्तु कर्मानुष्ठान से यह चम धम आदि योगा अनुष्ठान से होता है इस योग के बारंबार अभ्यास से मुक्ति मिलती है मुक्ति दशा में संबोध या ज्ञान जीव या आत्मा में रहता है मुक्ति जीव मन के द्वारा मुक्ति में आनंद का अनुभव करता है परमात्मा में राग से मोक्ष और संसार में राग से बंधन होता है कर्म की आवश्यकता जिस प्रकार अपवर्ग के लिए यथार्थ ज्ञान अपेक्षित है उसी प्रकार जीवन भर आश्रम कर्म करने की अपेक्षा रहती है जब तक आजीवन कर्म करते न रहा जाए तब तक दुख बीज का नाश नहीं होगा विद्या के द्वारा श्रवण आदि के निरंतर अभ्यास से अज्ञान का नाश होता है आजीवन कर्म के अभ्यास से ही ज्ञान को पाकर साधक के शरीर का पतन हो जाता है तभी भेद ज्ञान का नाश होता है संसारी तथा पारलौकिक कर्म का भी क्षय हो जाता है और जीव सर्वज्ञत्व तो आदि को प्राप्त करता है और उसका कर्तृत्व तो ज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञान से प्रारब्ध कर्म को छोड़कर अन्य सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं प्रारब्ध तो भोग से ही नष्ट होता है नवृत्ति मार्ग की प्रक्रिया भास्कर के मत में नृवत्त मार्ग का क्रम है कि सब से पहले पहलेन्द्रियों का व्यापार मन में संयमित होता है मन का व्यापार ज्ञान ज्ञानामिका बुद्धि में बुद्धि को महान आत्मा में या भोगता में स्थापित करना चाहिए पश्चात महान आत्मा को अर्थात जीवात्मा को शांत प्रमंचातीत सर्वव्यापी परमात्मा के साथ संयुक्त कर स एवाह अस्मि वही मैं हूँ इस प्रकार की भावना करनी चाहिए यही योगाभ्यास है इसमें सिद्धि मिलने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है भास्कर मत में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चित्त को एकाग्रता को ध्यान प्राण इंद्री बुद्धि और मन के युगप संघात को धारणा तथा श्रद्धा और प्रयत्न के साथ साथ नित्य चिंता की समाधि कहते हैं इस प्रकार संक्षेप में भास्कर मत का विचार समाप्त हुआ